अध्याय दो माया ब्रह्मशक्ति माया अड़तालीस माया और ब्रह्म मानो चलता हुआ साप और स्थिर पड़ा हुआ साँप है अर्थात शक्ति क्रियाशील अवस्था में माया है और निष्क्रिय अवस्था में ब्रह्म उनचास जैसे समुद्र का जल कभी स्थिर होता है तो कभी तरंगपूर्ण वैसे ही ब्रह्म और माया है शांत समुद्र मानो ब्रह्म है और तरंगाइत अवस्था में माया पचास ब्रह्म और उसकी शक्ति मानो अग्नि और उसकी दाहक शक्ति के समान है इक्यावन शिष्ट के लिए शिव तथा शक्ति दोनों की आवश्यकता है कुम्हार सूखी मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता पानी भी चाहिए इसी प्रकार शक्ति की सहायता के बिना केवल शिव के द्वारा सृष्टि नहीं हो सकती बावन माया को देखने की इच्छा से प्रार्थना करते हुए एक दिन मुझे इस प्रकार का दर्शन हुआ एक छोटा सा बिंदु धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बालिका के रूप में परिणित हुआ बालिका क्रमशः बड़ी हुई और उसके गर्भ हुआ उसने एक बच्चे को जन्म दिया और साथ ही साथ उसे निगल गई इस प्रकार उसके गर्भ से अनेक बच्चे जन्मते गए और वह उन सबको निगलती गई तब मेरी समझ में आया कि यही माया है तिरपन सांप के दांतों में विष है लेकिन उस पर विष का असर नहीं होता किंतु जब वह दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चल जाता है इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य पर वह उन्हें मुक्त नहीं कर सकती किंतु सारे संसार को मुक्त कर लेती है